भारत। पिंगली एक फ्रीडम फाइटर और एक ऐसे इंसान जिन्होंने इस देश को कुछ ऐसा दिया है जिसकी आन के लिए जिसकी शान के लिए भारत के कितने ही सैनिक अपनी जान तक दे चुके हैं तिरंगा पिंगली वैंके भारत के तिरंगे के अभिकल्पक हैं, यानी इन्होंने हमारा तिरंगा डिजाइन किया था देशभगत रेडियो सलाम करता है श्री पिंगली वैंके